बहारी श्री राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोलबारी ला कि <laughs> <laughs> ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाये ओम जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमगल वाग्म ममृत जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रवर्तितो हम बराकुं प्रवर्तिहां तो बराकृपोपी तकमल वंदे श्रीचैत वंदेहम श्रीगुरोपकमलुर श्री श्रीूप्र सागरजातम् सहगण रघुनाथान्यतम तम सजीव साधवयुद् सालधूतम परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री राधाकृष्ण पाद विशाखां आजान सह गणलताश्री विशाखातायीश आजा लंबितनकावदात संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत्वता वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्म तोी दुषा वक्षोज विलसति विलसती स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणि कस्तूरीका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याजिमे नारायण नमस्कृत्य नरम चरुतम व्यासं सरस्वती व्या तथो जयंत वाश्छाकृभ्युभ्य तस्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्लांबुराशे हे रूप दुर्गति दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासजी उमेतु मंद मते दया दरा मुलशन्दावन बिहारी परम मंगल श्री चैतन्य चरता श्री सनातन शिक्षा श्री कृष्ण संबंध तत्व हैं साधन भक्ति अभिधेय तत्व है और साधन भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है वो प्रेम लक्षणा भक्ति ही जाए जाए प्रेम लक्षण भक्ति ही प्रयोजन पदार्थ है और उस प्रयोजन पदार्थ का परम परम आस्वाद प्राप्त होता है जब भाव रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है भाव का तात्पर्य है शांत चित्त में विकार उत्पन्न होना चित्त शांत है जैसे एक सरोवर है बिल्कुल शांत जल है और उसमें कोई एक कंकर डाले तो उसमें जैसे आवर्त आएंगे, इसी तरह से शांत चित्त में किसी वस्तु को देख करके कोई विकार आया तो उस विकार का नाम ही है भाव वही है श्री स्थायी भाव रूप भक्ति भक्ति मनोवृत्ति की एक वस्तु नहीं थी बल्कि कृपा के कारण श्री जीव के हृदय में वो भक्ति आई और वो स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव और संचारी भाव सात्विक भाव इन चार संपत्तियों से मिलकर के वह विभाव अनुभाव संचारी भाव हम ये तीन ही कह सकते हैं क्योंकि तो अनुभाव के भीतर ही सात्विक भाव अनुभाव का ही एक भाग है तो उनको तीन कहें चार कहें विभाव अनुभाव संचारी भाव और सात्विक भाव इन चारों से मिलकर के वो परम आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होता है अब इसी प्रक्रिया को निरूपण कर रहे हैं रस निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसको रूपण कर रहे हैं पचासवी प्यार है, पचास है चुम्बालिस श्लोक है श्री भक्त सिंधु में इनका वर्णन किया गया भक्ति निर्धुत तो महाप्रभु ने तो वर्णन किया होगा रूप गोस्वामी जी से के सामने सनातन गोस्वामी जी के सामने परंतु तो जब कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं तो महाप्रभु ने जो कुछ भी वर्णन किया था सनातन गोस्वामी के पास में या रूप गोस्वामी के पास में उसको श्री कविराज गोस्वामी प्रमाण के रूप में उसको दे रहे हैं कि भक्ति निर्धत दो प्रसन्नोज्वल चेतसा श्री भागवत रक्ता रसका संग रंगाम जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति स्वर्थ सुखश्रिया भूतानि भक्तानां प्रेमूता भक्ता हृदय राजस्कारयुगलोज्वला रनंद नीयमताधुनि प्रौ्णानंद चमत्कार का हृदय में स्थायी भाव सो रहा है कहीं से पैदा नहीं होगा कहीं से अनुमान नहीं किया जाएगा कहीं से उसकी भावना नहीं की जाएगी बल्कि वो जो हृदय में भाव है जो भाव सो रहा है वो भाव ही कहीं प्रकट होकर के मैंने जागा और जा करके इन सामग्रियों के साथ में मिला और सामग्रियों के साथ में मिलकर के वह रस अवस्था को प्राप्त कर लेता है इसी का वर्णन करें भक्ति कहा होती है मन रस किन को अनुभव होता है सबसे पहले उन अधिकारियों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि जन कैसे हैं जिनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो रही है वे रसिक कैसे हैं उन अधिकारी जनों का रस के अधिकारी जनों का वर्णन किया जा रहा है कि भक्ति निर्धुत दोषा कि जिन्होंने निरंतर निरंतर भजन किया है और भजन करने से जिनके दोष दूर हो गए हैं माने क्लेश कर्म विपाक आशय ये सब पांच प्रकार के जो क्लेश हैं पांच प्रकार के दोष उनको दूर हो गए उनको कहीं अज्ञान अस्मिता राग द्वेश ये सारे दोष नहीं है तो क्लेश कर्म विपाक और आशय ये चार दोष जिनके दूर हो गए हैं तो भक्ति निर्धत दोषाना भजन करने के कारण नाम करने के कारण जिनके दोष नृत्य हो गए दोष हुए चार क्लेश क्लेश पांच प्रकार के अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनवेश अविद्या का तात्पर्य है मैं शरीर हूं यह उनके मन में भावना नहीं है शरीर अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है ये भी विचार करेंगे शरीर मुझे भगवान की सेवा करने के लिए एक साधन के रूप में मिला है मैं शरीर नहीं हूं शरीर का जन्म हुआ है शरीर की मृत्यु होगी मैं शरीर तो नहीं हूं तो उनमें अविद्या नहीं है अस्मिता का तात्पर्य है मैं अपने बल से करूंगा यह विचार उनमें नहीं है जो कुछ भी हो रहा है वो श्री बिहारी बिहारन की कृपा से हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है तो उनमें अविद्या नहीं है अस्मिता नहीं है राग माने मुझे जो सुविधाएं मिल रही हैं, वे मुझे मिलती रहें। इसके लिए आग्रह नहीं और द्वेष माने यदि दी गई सुविधाएं फैसिलिटीज उनको कहीं किसी ने हटा लिया तो मुझे दुख नहीं ठीक ही जब तक वो सुविधा थी तब तो तक मिले अब वो सुविधाएं हटा दी तो उसका दुख नहीं है और अभिनवेश माने सुख नहीं है फिर भी उस सुख की कोई विचार कर रहे हो ऐसा भी नहीं है तो भक्ति निर्धत दोषारा तो ये क्लेश दूर हुए अब कर्म मान कर्मों का बंधन भी उस व्यक्ति को नहीं है कर्म का जो फल है उसका भी बंधन नहीं है मन स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा इसकी भी उसको चिंता नहीं है और आशय का तात्पर्य है कि कर्म पूरे हो गए पंत तो फिर कर्म की जो बासना है वो वासना कहीं मन में रही है। और उसके द्वारा आगे कर्म कर रहे है। तो ये दोष उसके हृदय में नहीं है तो भक्ति निर्धत दो भक्तों का एक स्वरूप वर्णन किया रसिक जनों का एक स्वरूप वर्णन किया रसिक जन कौन है बोले भक्ति निर्धुत दोषाराम जिनके मन के अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश फिर कर्म फिर कर्मों का फल जो मिलेगा वो फल और फल बी, बीत जाने पर भी पुराने कर्मों की याद बनी रहे अभिनिवेश बना रहे और नए कर्म करते रहें, ऐसा भी उनमें नहीं है प्रसन्नोजल चेत साम जिनके चित्त परम प्रसन्न और उज्जवल हो गए हैं प्रसन्न का तात्पर्य है दूसरे के भाव को ग्रहण कर सकने की उनमें क्षमता है जो व्यक्ति कहीं राग से युक्त होता है वो दूसरे के भाव को दूसरे के सुख में सुखी नहीं होगा दुख में दुखी नहीं होगा तो प्रसन्न उज्ज्वल चे उनका चित्र प्रसन्न रहता है प्रसन्न का मतलब है जैसे दर्पण के ऊपर यदि कहीं कीचड़ जमी हुई है चिकनाई लगी हुई है तो जो प्रतिब है वह स्पष्ट नहीं दिखेगा ऐसे ही परंतु तो यदि पूछ दिया जाए उसे तो प्रतिबिंब साफ दिखेगा तो उसका हृदय एक साफ दर्पण के समान है प्रसन्न उज्ज्वल ऐसी स्थिति में भजन करने से चित्त शुद्ध हो गया है और शुद्ध होने पर श्री प्रिया जी लालजी का दर्शन करके जो अनुभव कर रही हैं वो उसके हृदय में प्रतिबिंबित हो जाएगा और यह स्वार्थ में डूबा होगा तो ऐसा व्यक्ति उसका रस नहीं ले पाएगा विषयों में डूबा हुआ है तो रस नहीं ले ले पाएगा उसको ये चिंता लगी हुई है कि अरे मुझे पांच बजकर के बीस मिनट पर वहां पर पहुंचना है पांच तीस पर मुझे ये काम करना है छह बजे पर मुझे यहां पर ये पहुंचना है इसमें लगा हुआ है तो वो चिंता में लगा रहेगा फिर उस रस का पूरी तरह से आस्वाद नहीं लेगा इसलिए रसजन कभी कभी कहते हैं कि भजन करने के लिए चार चीज बहुत जरूरी है एक तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि यदि परतंत्र है तो फिर व्यक्ति मालिक की इच्छा के अनुसार चलेगा इसलिए प्राय अपना जीवन निर्वाह हो जाए एक जीवन थोड़े सा सुरक्षित हो जाए इसके बाद में जो बुद्धिमान जन है वे जल्दी से बी लेकर के अपनी नौकरी वोकरी छोड़ करके अपनी पेंशन ग्रेचुटी बस अपने पास में ली और फिर भयन करने के लिए आ जाते स्वतंत्रता क्योंकि नौकरी में रहेंगे तो स्वतंत्रता नहीं देगी कहीं काम में रहेंगे तो स्वतंत्रता देगी तो पहली चीज स्वतंत्रता दूसरी चीज अल्प भोजन ज्यादा भोजन करेंगे तो परेशानी होगी भजन नहीं बनेगा ये भोजन में बड़ी उपयोगी है ये संतों के द्वारा बा, स्वयं बात तो शास्त्रीय है परंतु तो वो संतों के द्वारा स्वयं अल्प भोजन तीसरी चीज सदा आनुगत श्रीमद गुरुदेव जो है उनका अनुगत्य शिक्षा गुरु कोई ना कोई जरूर होना चाहिए शिक्षा गुरु के आनुगत्य में नहीं तो स्वयं गुरु बन बैठे बैठेगा और अपने आप को गुरु मानने लग जाएगा ऐसा अनुगत्य तो और चौथी कृपा का बल जो कुछ भी हो रहा है वो कृपा के बल पर हो रहा है श्री गुरुदेव कृपा करते मैं करने वाला नहीं हूं जो तो ये चार चीजें भजन में बड़ी रागानों का भजन में वृंदावनी जो भजन है उसमें ये चार चीज साधक के लिए बड़ी उपयोगी हैं स्वतंत्रता स्वतंत्रता होगी तो ठीक है भजन में चित्र लग गया लग गया ध्यान करने में चित्र लग गया लग गया अब ये नहीं है कि घड़ी देख करके अब चलो भावो भावो भावो भावो ये नहीं है तो स्वतंत्रता होनी चाहिए अल्प भोजन होना चाहिए फिर आनब्री गुरुदेव उनके अंगत्य में शिक्षा गुरु के अंगत्य में भजन हो और तीसरी बात कृपा का ही एकमात्र बल है मेरा अपनी कोई योग्यता नहीं ये मन में ध्यान किया जाए तो भजन जल्दी बन जाता है तो ये व्याख्या हो गई प्रसन्न और उज्जवल चेतसान प्रसन्न का तात्पर्य है कि साधक के हृदय में स्वार्थ चिंता आदि की कीच नहीं होनी चाहिए कालिक चिकनाई नहीं होनी चाहिए और उज्जवल चेसा इसका तात्पर्य है कि वो अब स्वतंत्र होकर के आमगत्य के द्वारा चित्त करे और ये चार चीजें जो है उन चार चीजों को उज्जवल में चार चीजें ही स्वतंत्रता अल्प भोजन थोड़े से में अपना काम चल जाए जितनी में आवश्यकता है उतनी में काम चल जाए इतना पर्याप्त है बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने का आग्रह नहीं तो अल्प भोजन, फिर आनगत्य और कृपा का बल तो प्रसन्न और चित्त चित राज से रहित और चित्त माने स्वतंत्र और कहीं कोई दूसरी जो आमगत्य कृपा और अल्पभूज अपने में काम चल जाए इतना चित्त वाले और भक्तों के एक गुण और क्या है श्री भागवत रक्तामन भागवत शब्द के दो अर्थ ग्रंथ भागवत और संतर इनमें प्रेम करने वाला यह भी भक्त का एक गुण है श्री भागवत रक्तावन रस के अधिकारी का फिर रस का संग रंग रसकों के संगे में रहना ही उसको अच्छा लगे रसिक कौन वो जहां पर जीव ईश मिल दोए, नाम रूप गुण परे हरे रसिक कहावे सोए, जो जल घोरे शर करा रसिक की परिभाषा श्री जी ने दी कि जहां अपना स्वार्थ अलग मेरा स्वार्थ अलग और मेरा स्वार्थ अलग ऐसा नहीं ठाकुर के स्वार्थ में ही अपना स्वार्थ ठाकुर की इच्छा में ही अपनी इच्छा यह है बेकार बेकार का त्याग कर दे किसी को कहेंगे स्वार्थ का त्याग कर देना बेकार का त्याग कर देना तो रस्सी की परमाशा दी कि जीव और ईश इन दोनों की इच्छाएं एक हो जाएं माने जीव अपनी इच्छा को पूरी तरह से त्याग कर दे श्री प्रिया लाल की जो इच्छा है उसके हिसाब से मैं चलूं जीव ईश मिल दो नाम रूप गुण पर है ये मेरा सुख मेरे साथ और तेरा सुख तेरे साथ ये जो बंटवारा है ये बंटवारा नहीं चलेगा ठाकुर के सुख में ही अपने सुख को पूरी तरह से मिला नाम रूप गुण पर है रसिक कहा सो जैसे जल में शर्करा को घोल दिया गया तो वो शर्करा अब जल के रूप में ही हो गई अलग से नहीं दिख रही है इसी तरह से अपना स्वार्थ जहां अलग न दिखे ऐसे व्यक्ति का नाम है रसिक रसिक कहा सोय तो यहां पर रसिका संग रंगेराम ऐसे तो जो रसिक जन है जिनमें निज का स्वार्थ नहीं है के सुख में ही तत्सुख सुख को ही जो बड़ा करके मान देंगे दार्शनिक भाषा में कहेंगे तो उसको हम कहेंगे तत्सुख तच्चुक सुखी तत्सुखी भाव इसको धारण करके बड़ा तो रसिक बो तो भक्ति का एक साधक का चौथा लक्षण बताया रसिक आसंग रंगणाम रसकों का संग ही सदा चाहे। तो पांचवा एक लक्षण बता रहे जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुखश्रियाम श्री गोविंद के चरण कमलों की भक्ति ही जिसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति भक्ति मिल गई यही जिसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति तो जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति गोविंद के चरणों की भक्ति यही जीवन है और इस भक्ति से सुखश्रिया भक्ति ही सुख और श्री है सारा सुख गोविंद की भक्ति करना और भक्ति जिसके पास में है वो ही सबसे बड़ा धन है। तो पारपन्न नख श्रिया इसीलिए भक्ति संबंधी चीजों को कहीं परम परम धन करके ही माना गया दो महात्मा लड़ रहे थे बोले मेरा हीरा यहाँ पे रखो भैया कौन ने ले लियो वो गले में वो तुलसी का बड़ा जो रामदी संत जो है वो गले में पहने वो हीरा, तो हीरा मेरे हीरा को बोले मेरी पारस यहाँ पे रखी तैने पारस पाली हुई प्रसाद के आयत पत्तल वो पारस है तो हीरा और पारस तो प्रसाद कोई मामूली वस्तु नहीं है प्रसाद पारस है जो तुलसी की माला पहन रखी है वो मामूली वस्तु नहीं है वो हीरा है राम हीरा ही कहते हैं उसे वैष्णव प्रसाद को पारस कहते हैं तो यही संपत्ति है भक्त भक्ति संबंधी जो वस्तु है वो ही संपत्ति है तो श्री गोविंद उनके पाद भक्ति वो जिनका सुख और श्री है अच्छाई रहे हैं प्रेमांतरंग भूतानी कृतिया जो प्रेम के अंतरंग कार्यों का ही अनुसरण करें उनकी जितनी भी चेष्टाएं हैं प्रेम को उत्पन्न करने वाली हो ऐसा व्यक्ति अधिकारी कहलाएगा जिसमें पांच गुण ये विशेष रूप से पांच गुण चुन करके अनंत गुणों में से पांच गुण चुन करके वर्णन कर दिए गए पहला तो ये कि भक्ति निर्धारण भक्ति के कारण जिनके दोष दूर हो गए हैं क्लेश कर्म विपाक आशय ये चारों दोष दूर हो गए हैं क्लेश में पांच दोष क्लेश अविद्या राग रागद्वेश अब्निवेश ये क्लेश दूर हो गए हैं प्रसन्न उज्जवल चेतसाम जिनमें स्वार्थ नहीं है इसलिए चित्र बिल्कुल प्रसन्न और उज्ज्वल है स्वार्थ की भावना उनके हृदय में नहीं है मेरा सुख अलग तेरा सुख अलग ये उनके हृदय में भावना नहीं है ठाकुर के सुख में है उनका सुख कृष्ण कृपा मिलेगी कि नहीं ये संदेह भी उनमें नहीं है और तेरा सुखाल और मेरा सुखाल ये विचार भी उनमें नहीं ऐसे व्यक्ति प्रसन्न उज्जवल चित्त वाले प्रसन्न उज्जवल चेतसन भक्ता नाम हृदय राजवत रक्ता नाम रसिक जनों का अधिकारी जनों का तीसरा गुण वर्णन किया गया के श्री भागवत रक्तानाम भागवत शब्द के दो अर्थ भागवत माने श्री भागवत ग्रंथ और वैष्णवगण आ जा आ जा वाह सो श्री भागवत रक्तानाम भागवतों में जो रक्त हो आ फिर चौथा गुण वर्णन किया रसका संग रंग नाम रसकों के संग में रहकर के रहना ही जिनको अच्छा लगे रस का संग रंगणाम रसिक जनों का संग करें रसिकों की परमाशा दे दी कि जहां अपने स्वार्थ को त्याग करके अपने स्वार्थ को श्री श्याम सुंदर के स्वार्थ में ही मिला दिया जाए एक शब्द में कहेंगे तत्सुखी भाव तेरे सुख में ही मेरा सुख है यह भाव जिनके हृदय में है उनको रसिक कहेंगे जैसे पानी में खाण को घोर दिया गया तो खान अलग नहीं मिलेगी अब पानी का स्वरूप हो गई इसी प्रकार प्यारे के सु, सुख में ही अपना सुख मिल गया है चरणों की भक्ति ही जिनकी संपूर्ण श्री है संपूर्ण संपत्ति है और सुख है यह चौथा लक्षण हुआ और प्रेमांतरंग भूतानी कृत्या ऐसे कर्म मैं करूं जिससे प्रेम बढ़े उन कर्मों को मैं नहीं करूं जिससे प्रेम में कहीं खटास आए बाधा आए तो उन कर्मों का त्याग करें और जो प्रेम को बढ़ाने वाले हैं ऐसे कर्मों को करें ऐसे भक्ता नाम हृदय राजंती यहां तक अधिकार का वर्णन किया कि अधिकारी भक्ति का पांच गुणों वाला जो व्यक्ति है वो भक्ति का रस का अधिकारी ऐसे भक्तानाम हृदय राजंती वो भक्ति श्रीमद गुरुदेव की कृपा से राधारणी के द्वारा गुरु के माध्यम से हमारे हृदय रूपी क्यारी में बोभी गई है भक्तानाम हृदय राजंती संस्कार युगलोच्च्वला बीज बोया परंतु तो उसको सिंचा नहीं गया तो काम नहीं चलेगा तो संस्कार युगलोजला मन कुछ न कुछ साधन करके उस भक्ति को सिंचा गया है युगल संस्कार इसका तात्पर्य है इस जन्म के संस्कार और प्राक्तन संस्कार आधुनिक और प्राक्तनिक प्राचीन जो भजन है उसको वो धारण करके विराजमान तो संस्कार युगलोज्वला इस जन्म में चाहे उसने थोड़ा भजन किया हो और कुछ जन्म का भजन पूर्व जन्म का भी भजन है दोनों मिलकर के दोनों प्रकार के संस्कार उनसे जो भक्ति अब बीज अंकुरित हो गया है बीज पक गया है और उसमें से अंकुर निकल आए रति आनंद रूपयी बात वो रति स्वयं आनंद रूप है ऐसी जो रति है स्थाई भाव वो स्थाई भाव ही भक्ति के हृदय में सो रहा था को तो रस्यता वह विभाव अनुभव के साथ में जब मिलेगी एक घटना एक इवेंट जब सामने आएगी उस इवेंट के साथ में मिलकर के उस घटना के साथ में मिलकर के हृदय में जो भक्ति है वह और भी ज्यादा बढ़ेगी तो वो स्थाई भाव वह परम परमपरम आस्वादिनी बन जाएगा और उस दृष्टि से उस घटना के साथ में वो परम परमपरम आस्वादनी बन करके विराजमान हो जाएगा इसको कैसे समझें इसको इस तरह से समझाया जा सकता है जैसे नाम कर रहे हैं हम माला कर रहे हैं तो अभी तो केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो रहा है नाम हो रहा है परंतु तो वो रस्यता की अवस्था कब होगी जबकि हरे कहने के साथ साथ प्रिया जी के गुण मनोहारी आदि जो गुण हैं वे प्रकट हो जाएं श्याम सुंदर के हरी पने के गुण के बंशी बजा करके गोपियों को बिरा बोला रहे हैं ये गुण भी प्रकट हो जाए तो ये अंतर हो गया एक बीज है और एक बीज का पुष्ट स्वरूप है तो बीज का पुष्ट स्वरूप जो है वो आएगा वहां जहां पर संस्कार युगलोज्वला जो इस जन्म के संस्कार और पूर्व जन्म के संस्कार इनसे मिलकर के जो आस्वादनी बनकर के विराजमान रति आनंद रूप ही वह रति आनंद रूप थी परंतु नियमाना तो, तो रस्यतम वह रस के अवस्था को प्राप्त हो जाएगी कृष्णादि भीवाद्य ध्वनि कृष्ण आदि जो विभाव है वे अनुभव में जो आएंगे। जब आएंगे अर्थात कृष्ण की लीला का साधन जब अनुभव करते हुए विराजमान होगा तब प्रौढ़ चमत्कार काष्ठा आप वो प्रौढ़ आनंद की चमत्कार को काष्ठा को प्राप्त करेगा अत्यंत अत्यंत, अत्यंत प्रौढ़ जो आनंद है उस प्रौढ़ आनंद के चमत्कार को प्राप्त करेगा तो चमत्कार को प्राप्त करना ये हो गया रस चमत्कार नहीं है परंतु तो भक्ति है ये है स्थाई भाव तो स्थाई भाव ही विभाव आदि सामग्री को प्राप्त करके परम चमत्कार आस्वादनी अवस्था को प्राप्त होता है प्रौढ़ आनंद प्रौण माने परपुष्ट एसिमिलेट परपुष्ट होकर जो आनंद की पराकाष्ठा है उसको प्राप्त हो करके वो विराजमान हुआ है तो परम आनंद चमत्कार काष्ठा काष्ठा परम परम आनंद उसको वो प्राप्त कर करके विराजमान हो रहा है तो ये बताया पहले साधक ने भजन किया भजन करने पर श्रद्धा साध संग, भजन क्रिया अनुति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव उत्पन्न हो गया भाव तक की दशा हो गई वो अभी स्थाई भाव हृदय में कहीं आ गया अब भाव के बाद में उसने थोड़ा सा भजन और किया, तो भाव भाव जो है वही विभाव संचारी इनकी सामग्री से मिलकर के और जैसे बीज था उसको जब बोया तो बोने पर उस बो पक्का पौधा बन गया और पौधा बन के वह आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त हो रहा है देने की वृक्ष बन गया है और फल देने की अवस्था को वो प्राप्त हो रहा है रस नहीं अभक्त गणे इस भक्ति का आस्वाद अभक्त गणों को नहीं है संसार के जितने भी अन्य रस हैं लौकिक रस उनका आस्वाद तो अभक्त गणों को है परंतु भक्ति रस का आस्वादन उसे ही होगा जिसे श्री राधा रानी ने कृपा के द्वारा चुना है और चुन करके श्री गुरुदेव के माध्यम से जिसके हृदय में स्थायी भाव स्थापित किया है जो श्री वृंदावन में जिनको स्थान प्रदान किया वृंदावन से प्रीति जिनको प्रदान की है जिनका वर्ण कर लिया है श्री प्रिया जी तो स आस्वादन ना ही अभक्त गणे जो अभक्तेर गण अभक्तों का गण है उनको इस रस का आस्वादन नहीं है कृष्ण भक्त गण गण करें रस आस्वादने कृष्ण भक्तों का जो समूह है वही इस रस का आस्वादन करता है भक्त वृंद को ही इस रस का आस्वादन प्राप्त होता है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं हमको राधा रानी ने चुना होगा तभी तो वृंदावन में स्थान दिया वृंद का मतलब वर्ण करने के अर्थ में जिसको चुन लिया उसको अपने चरणों में स्थान दिया तो भक्त वृंद या वृंदावन इसका तात्पर्य है कि तो कहीं न कहीं श्री राधा रानी ने इस जीव को अपनाना चाहा होगा तभी उन्होंने चरणों में स्थान दिया तो अभक्तगणों को इस रस का आस्वादन नहीं है जो भक्तगण है उनको ही इस रस का जिनको श्री राधानंद ने चुना है अपना दास बनाना दासी बनाना चाहा होगा उनको इस रस का आस्वादन कृपा करके प्रदान कर रही है तो भक्त कृष्ण भक्त गण कृष्ण भक्त ब्रंद गण ब्रंद एक ही अर्थ है गण कहें बृंद कहें और वृंद उसे कहेंगे जिसका वर्ण कर लिया गया रस आस्वादन ये रस का आस्वादन करते हैं। इसीलिए भक्तय समु में कहा गया कि सर्वथ दुरुहोय अभक्त भगवत कि जो अभक्त जन हैं, उनको यह चिन्मय भगवद्रस सर्वथा दुरु है वे इस रस को नहीं समझ पाते हैं जो अभक्तगण है वे इस रस को नहीं समझ के परंतु तो जो भक्तगण हैं वो रस को मानते ऐसा ही होता भी है देखने भी आता है बहुत सारे लोग हैं अधिकांश लोग हैं जो भक्ति को रस नहीं मानते जी साहब रस तो वो हो होगा भक्ति में उनका तर्क भी कहने भक्ति में न स्थाई भाव होने की योग्यता है न भक्ति में साधारणीकृत होने की योग्यता भक्ति में स्थायी भाव होने की योग्यता नहीं है भक्ति सबको प्राप्त नहीं कर प्राप्त नहीं हो सकती है कोई भक्ति के बात को सुनकर के आनंदित होगा कोई नहीं होगा इसलिए सबको भक्ति रस की प्राप्ति नहीं है भक्ति में स्थायी भाव होने की योग्यता नहीं है भक्ति में जो रस को रस अवस्था को प्राप्त करने की योग्यता भक्ति में नहीं है अन्य लोग तो कृष्ण को एक सामान्य नायक मात्र मानेंगे राधा कृष्ण को स्त्री पुरुष मात्र करके मानेंगे उनके हृदय में वो भाव आता ही नहीं कि वे ईश्वर हैं तो ये वे लोग कहते हैं कि भक्ति में ये योग्यता नहीं है परंतु वैष्णव ने कहा ना केवल भीड़ को देख करके हम नहीं जो कुंजड़ी है बथुआ बेचने वाली है आलू बेचने वाली है उसकी दुकान पे तो भीड़ रहती है परंतु तो हीरा खरीदने वाले की जो दुकान है जौरी की दुकान उसमें भीड़ नहीं होती इसलिए केवल ये सोचना कि क्योंकि तो भक्ति सबके बस की बात नहीं है इसलिए भक्ति रस नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है रस की स्थिति यह है कि आवरण भंग कर सकने की क्षमता कितनी है संसार की जितने भी नल दमयंती शकुंतला दुष्यंत आदि के जो रस हैं दुष्यंत शकुंतला आदि के श्रीवी फरियाद आदि के जो रसे हैं वह कुछ देर के लिए हमारे चित्त को आवरण मुक्त करते हैं फिर से विषयों में हम आवृत हो जाते हैं जबकि श्री कृष्ण भाव एक बार जो आ गया सो आ गया वह सोया हुआ रहेगा परंतु तो उस भाव में कहीं परिवर्तन नहीं होगा इसलिए श्री कृष्ण भाव पूरी तरह से रस बनने के अनुकूल है रस की योग्यता उसमें व्यापकता उसमें पूरी तरह से विद्यमान है तो रस्यते शिव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने पहले सनातन गोस्वामी जी से कहा और उसी को रूप गोस्वामी जी उल्था कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमल वो ही जिनके सर्वस्व हैं ऐसे लोग इस रस का आस्वादन करते संक्षेपे कहेल यही प्रयोजन विवरण इस प्रकार संक्षेप में ये प्रयोजन विवरण कहा श्री भक्ति कृष्ण प्रेम परम धन है और पंचम पुरुषार्थ रूप है पंचम पुरुषार्थ यही कृष्ण प्रेम धन पहले श्रीमंद महाप्रभु सनातन गोस्म जी से कह रहे हैं कि भाई मैंने पहले प्रयाग में इस रस के ऊपर सनात तुम्हारे छोटे भाई सनातन के साथ में बैठ करके खूब विचार किया था पूर्व प्रयागे आम ही रसेर बिचारे तोमार भाई रूपे कई शक्ति संचार मैंने तुम्हारे भाई रूप के ऊपर शक्ति का संचार किया था तुम ही करो भक्ति रसेर विचार अब तुम भी भक्त रस का विचार करो मथुरा लुप्त तीरे करो उद्धार मथुरा में विशेष रूप से तुम जाओ और वहां पर लुप्त तीर्थों का उद्धार करो अर्थात कृष्ण की उन लीला को चिन्हित करो और उनको उद्धार करके उनका उनको सजा करके वहां पर उन लीलास्थलियों स्थलियों की को भक्तों के आकर्षण का विषय बनाओ उनका प्रचार करो और भक्तगण कर वहां पर आकर के उन स्थलों के द्वारा लीला का आस्वादन करेंगे उनको लीला की स्मृति हो इस तरह से उन वृंदावन के स्थानों स्थलों को बनाओ माँ प्रभु ने स्वयं राधा कुंड का उद्धार किया श्री श्रृंगार किया और उनको चिन्हित किया कि वही पर विराजमान होकर के ठाकुर जी ने किया यह सब विचार कर फिर रूप गोस्वामी जी ने भी अनेक अनेक स्थल उनको चिन्हित किया महाप्रभु के आगमन के पहले श्री भूगर्भ गोस्वामी आदि ने उन स्थलों को कहीं ढूंढने का प्रयास किया था श्री भी वृंदावन आए कुछ स्थलों को उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया इस चिन्हित किया महाप्रभु भी इसी क्रम में आए और महाप्रभु के बाद में बहुत सारे लोग आए नरहरि ठाकुर आदि उन्होंने तो पूरे ब्रज की चौरासी को उसकी जो परिक्रमा है उस परिक्रमा को कहीं चिन्हित किया और बाद में उन स्थलों को प्रमाण सहित प्रमाणित करने का कार्य श्री नारायण भट्टी जी महाराज उनके पास में आया ऊंची गांव नारायण भट्टी महाराज उन्होंने बहुत बड़ा कार्य ये किया और श्री कृष्ण की लीला स्थलियां उन लीला स्थलियों का बहुत बड़ा प्रचार इन लोगों ने किया बहुत बड़ा वृंदावन को प्रकाशित करने में बहुत बड़ा योगदान जो गौरीय वैष्णव गण रहे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने विभिन्न स्थलों को को, उसके स्थलों को कहीं प्रकाशित किया महापुरुष कह रहे हैं वृंदावन ए कृष्ण सेवा वैष्णव आचार भक्ति स्मृति शास्त्र कर, कर यह प्रचार वृंदावन में तुम कृष्ण सेवा की स्थापना करो अर्थात वृंदावन जाओ ये संकेत है कि आगे तुम मदन मोहन जी के स्वरूप को कहीं प्रकट करोगे सूर्य कुंड के ऊपर श्री मदन मोहन जी का जो स्वरूप उसको कहीं तुम प्रकट करोगे तो कृष्ण सेवा रूप गोस्वामी जी ने गोविंदेव जी को प्रकट किया गोमाटीला से और श्री सूर्य कुंड जो है उनसे द्वारित तीर्थ वहां पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी के स्वरूप को प्राप्त किया और भी जितने भी रसजन है उन्होंने जगह जगह पर श्री कृष्ण सेवा उसका प्रचार किया वृंदावन में कृष्ण सेवा वृंदावन में कृष्ण सेवा का तुम प्रचार करो वैष्णव आचार वैष्णवों का आचार कैसा हो इसकी भी एक व्यवस्था स्थापित करो और भक्ति स्मृति शास्त्र इनका तुम नुमपन करो भक्तों का कैसा व्यवहार हो उसके लिए तुम भक्ति स्मृति शास्त्र उसका विशेष रूप से दीक्षा की जो विधि है उसको हर हरिभक्ति बिलास में श्री गोस्वामी जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी ने विशेष रूप से स्थापित किया और श्री सनातन गोस्वामी जी ने हर वक्त विलास के माध्यम से गुरु के क्या लक्षण शिष्य के क्या लक्षण दीक्षा की क्या विधि है फिर विभिन्न जो सोलह संस्कार हैं, उनको भक्ति के सहित कैसे किया जाए एकादशी व्रत के विधान आगे के पद में वही स्मृति शास्त्र का आगे के अध्याय में उसी का वर्णन करें युक्त वैराग्य स्थिति सब सिखाए तुम युक्त वैराग्य को सबको सिखाओ वैराग्य दो प्रकार के एक है शुष्क वैराग्य दूसरा है युक्त वैराग्य शुष्क वैराग्य उसको कहेंगे जहां वैराग्य का नाम लेकर के कृष्ण प्रसाद कृष्ण चरणामृत कृष्ण संबंधी वस्तुओं का भी त्याग कर दिया जाए ना हम लेंगे हम लेंगे तो उसका नाम है शुष्क बैराग्य युक्त वैराग्य है कि शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका तो त्याग और कृष्ण संबंधी जो वस्तुएं हैं उनसे परम आ आसक्ति उल्टी और ज्यादा आ सकते, है कृष्ण संबंधी वस्तुओं में परम परम आ सकती ये युक्त वैराग्य तो युक्त वैराग्य को प्रकट करो युक्त वैराग्य को सब सिखाओ शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधित शुष्क वैराग्य और शुष्क ज्ञान इनको निषेध करवाओ शुष्क ज्ञान किसका तात्पर्य वो स्वयं ग्रहोपासना स्वयं ग्रहोपासना कहते हैं जो उपास्य है उसका स्वरूप ही मैं हूं ऐसा मानना इसका नाम है स्वयं गुरोपासना जो कृष्ण है वही गड़बड़ हो जाएगी ना हाँ जो कृष्ण है वो ही मैं ऐसा ऐसा विचार स्वयं ग्रहोपासना कहेंगी तो इसका त्याग कर स्वयं ग्रह मैंने अपने आप में और इष्ट में कोई भेद करके न मानना इसको कहेंगे स्वयं उपासना इस स्वयं उपासना का त्याग करो तो स्वयं उपासना यह है माने जीव और ब्रह्म इनकी एकता स्थापित कर देना यह तो है शुष्क ज्ञान और आप शक्तिमान हैं मैं शक्ति हूं भाव धारण करते हुए श्री ठाकुर की सेवा करना यह है युक्त वैराग्य तो युक्त वैराग्य युक्त ज्ञान इनको अपनाते हुए साधक विराजमान शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधा शुष्क वैराग्य का भी निषेध शुष्क वैराग्य का तात्पर्य है वैराग्य के लिए कृष्ण सेवा का भी त्याग कर, देन। कर देना कृष्ण प्रसाद का भी त्याग कर देना चरणाम का भी त्याग कर देना योग्य शुष्क वैराग्य और शुष्क ज्ञान का तात्पर्य है कि जीव ईश्वर इन दोनों को एक करके मान लेना अत्यंत अभिर शक्ति शक्तिमान न मान करके स्वरूप ही मान लेना जीव को जीव बयु ना पड़ो ये शुष्क ज्ञान हो जाए तो इसका निश्चित करो श्री भक्त सामूह में कहा गया युक्त वैराग्य की विशेषता दिखा रहे हैं के अनासक्त विषय यथारहम उपयुंजता आसक्ति न रखते हुए शरीर की जीवन यात्रा को चलाने के लिए यथारहम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी जितनी आवश्यकता है उतना उपयुंजता इन विषयों का सेवन करते हुए विराजमान हो निर्बंधक कृष्ण संबंध और कृष्ण से मेरा संबंध हो इसका निर्बंध निर्बंध कहते हैं अत्यंत आग्रह जि, जिद्दी होकर के आग्रह रखना ये निर्बंध कहलाता है निर्बंध माने जुद्द श्री कृष्ण उनके साथ में ही उनका ही मैं दास हूं इस बात की जिद्ध पकड़ करके बैठे रहना तो कृष्ण के संबंध के साथ में कृष्ण के साथ में अपना जो संबंध जोड़ा है उसमें निर्बंध होना उसमें पूर्वक संबंध को बनाए रखना ऐसा जहां पर किया जाएगा उसका नाम युक्तम वैराग्य मुच्चते उसको युक्त वैराग्य कहा गया ये युक्त वैराग्य परवास हो गई कि विषयों में आसक्ति नहीं हो जितनी जीवन यात्रा के लिए शब्द स्पर्श इन सब की जरूरत है उतना उनको सुने और भजन में ये उपयोगी है इतना उनको माने ऐसा जो व्यक्ति है वो युक्त वैराग्य कहलाता है अब जो भक्ति रस का अधिकारी है अधिकारी कौन है उसको श्री भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं बारहवीं अध्याय में कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम जो जीव मात्रों के प्रति द्वेष न करे मैत्र सब का कल्याण हो ये भावना उसके हृदय में हो करुण एवच कोई भी कष्ट में पड़ा हो उसकी भी कष्ट से दूर करे करुणा वहा हो निर्म पर तो करना करने के साथ साथ ममता ऐसी नहीं हो कि खुद फंस जाए निर्म ठीक है सबके प्रति कृपा करेगा परंतु तो दया गले नहीं बदनी चाहिए दया गले बच जाएगी तो आफत हो जाएगी ऐसा भी नहीं जैसे श्री आदि भारत उनका हरण के पीछे दया करते करते हरण देव को उनको प्राप्त करना पड़ा ममता हो गई निर्ममा निर्मम होकर के रहे ठीक है हरण को बचा लिया और किनारे करके तो पर जाकर के छोड़ देते तो भैया अब जा, परंतु उसको चिपका करके अपने पास में रखा तो यह गलती हो ममता फिर बढ़ जाएगी निर्मा निरहंकार अहंकार धारण करे सम दुख सुख क्षमी सुख दुख ये इनमें समानता रखे क्षमी मने कोई कष्ट दे रहा है शत्रु के प्रति भी क्षमा का भाव रखे संतुष्ट सत्तम योगी ऐसा योगी संतुष्ट है यथात्मा दृढ़ निश्चय वो अपने मन को बश में रखे मुझे कृष्ण भजन करना है इसका निर्णय रखे ये भगवत गीता के बारहवें अध्याय में ये सब दिए गए मनोबुद्धि अपनी मन बुद्धि मुझ में ही लगा दे यो मत भक्ता समय प्रिय ऐसा जो भक्त है वो मुझे परम परम प्यारा है आगे भगवान कह रहे हैं भक्त के लक्षणों का ही वर्णन करते हुए अनुपेक्षा, सेवा करके बदले में मेवा न चाहे सेवा ही मेवा है सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु न चाहे अनपेक्षा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा न करे शुचि माने पवित्र होकर के रहे ऐसे कर्म न करे जिनसे के तमोगुण की वृद्धि हो शुचि का तात्पर्य है तमोगुण की वृद्धि न हो दक्ष अपने कामकाज में सेवा के काम में चतुर रहे उल्टा सीधा किया आधा किया आधा नहीं किया आधा फैलाया ऐसा नहीं दक्ष श्री प्रिया उनकी सेवा में चतुराई रखे अच्छा लगे उनको फुआ से काम नहीं करे दक्ष उदासी अपने सुख जो है उनके प्रति उदासीन रहे मिल गया तो ठीक नहीं मिला ठीक है कोई बात नहीं उसके बिना भी काम चला लेंगे गर्तव्य कोई चीज थी और दूर हो गई तो उसकी व्यथा नहीं क्या हाँ, हमारे पास में पहले ये था अब खराब हो गया तो गर्तव्यथा व्यथा नहीं होनी चाहिए सर्व आरंभ पर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसे बड़े बड़े आयोजन उन सबों का त्याग कर दिया आरंभ मैंने कोई बड़े आयोजन करके ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना अपने भजन में अंकुल हो उतना तक ठीक एक मध्यम स्थिति ठीक है परंतु तो बहुत बड़ी धूमधाम करना तो वह धूमधाम में ही लग जाएगा बस तो सर्व आरभ परित्यागी संपूर्ण आरंभ जो है माने बड़े आयोजन उनका त्याग करें, अपने सीमित प्रकार से कार्यकारी ऐसा जो भक्त है वो मुझे परम प्यारा है और व्यक्ति की स्थिति ये हो रही है कि वो व्यवहार के छोटे छोटे कार्य उनमें भी बहुत बड़ा आयोजन कर रहा है बेटा बेटी की शादी अब जाने आजकल की क्या स्थिति है कितने दिन चलेगी कितने दिन चलेगी चार दिन में लड़ करके बैठ जाएं और शादी में खर्च कर दिया अस्सी लाख नब्बे लाख एक करोड़ फिर बाद में जीक रहे थे बोले इतना खर्च कर लिया भाई शादी में जितनी जरूरत है उतना खर्च कर लियो कौन मना कर रहा है पांच दस लाख रुपया खर्च कर दिया ठीक है पांच लाख सात लाख आठ लाख परंतु तो उसके लिए एक करोड़ रुपया खर्च कर दिया केवल सर्वरंभ प्रत्यागी केवल आरंभ बनाने में अब जान कितने दिन वो शादी चले कोई ठिकाना नहीं दो दिन में लड़ कर के लड़का लड़की दोनों अलग अलग बैठ जाएं तो क्या मतलब इससे फालतू का दिखावा ये नहीं करना चाहिए भक्ति में भी जिससे अपना भजन बढ़े ऐसे आयोजन करने चाहिए कोई बहुत बड़े आयोजन किए और उनमें आयोजन करने में बस आयोजन आयोजन में ही अटक गए और सेवा पीछे छूट गई तो ऐसा उचित नहीं है सर्वर प्रवृत्ति आगे जो में भक्त समय प्रिय बड़े आयोजन नहीं करे वो मुझे प्यारा है। यो नृष्यति न, न द्वेष्टि जो ना बहुत ज्यादा पसंद हो ना किसी से द्वेष करे यो न सोचती न कांक्षती गया उसकी सोच नहीं करे नया वस्तु मिले इसकी आकांक्षा नहीं करे शुभ अशुभ परित्यागी शुभ अशुभ इन दोनों का त्याग कर दे ठीक है कोई चीज मिल रही है बहुत अच्छी बात है नहीं मिल रही है तो उसके लिए परेशान है शुभ अशुभ विचार करना कि अभी ये मुहूर्त ठीक नहीं है ये शकुन ठीक नहीं है ये लक्षण ठीक नहीं है इसमें पड़ा रहे और भजन छोड़ जाए बोले अभी मुहूर्त ठीक नहीं है जब अमुक मुहूर्त आएगा तब भजन शुरू करेंगे ऐसा नहीं ठीक है सामान्य देख लिया परंतु अपने भजन में लगो भाई समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है शुभ अशुभ का विचार करते हुए मुख्य लक्ष्य से हम वंचित हो जाएं केवल शकुन देखते रहें कि शकुन होगा तब हम भजन शुरू करेंगे ऐसा नहीं ठीक है शकुन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो रहा है तो ठीक है और ठाकुर की सेवा तो सदा करनी है ठाकुर तो कहीं अशु अशुंज भी हो रहा है तब भी सेवा को रोकने की जरूरत नहीं है जितना हो रहा है उतना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो कर ले परंतु तो उसके लिए सेवा को रोकने की जरूरत नहीं तो शुभाषो परित्यागी भक्तमान यह सब प्रिय प्रिया, शत्रु जो मित्र चौक जो शत्रु मित्र इनमें समान हो तथा मानापमान्य तो हो मान अपमान इनमें जो समान रहे शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता जाड़े गर्मी सुख दुख इन सबों में समान रूप से रहे मान छह उर्मियों का त्याग करके विशेष रूप से रहे आध्यात्मिक आध और आधदैविक आध्यात्मिक उनका स्वरूप है कहीं भूख प्यास आदि व्याधि जो शरीर से संबंधित है मन से संबंधित हो गई आदि व्याधि और शरीर से संबंधित हो गई भूख प्यास तो भूख प्यास आदि व्याधि ये हो गई आध्यात्मिक आदिभुत आध का त्पर्य है कि जहां मित्र शत्रु इनको त्याग करके विराजमान हो इनकी ज्यादा चिंता नहीं करें और आज दैव का प्रतीक है सर्दी गर्मी अब सर्दी गर्मी को अपन लाने वाले थोड़ी वो तो दैवी की तरफ से आ रही है तो सर्दी गर्मी सुख दुख और भूख प्यास ये छह जो वस्तुए हैं या शत्रु के द्वारा प्राप्त होने वाला मित्र और शत्रु शत्रु शत्रुता मित्रता प्यास और सर्दी गर्मी ये कहीं प्रतीक होकर के विराजमान है आध्यात्मिक आदिभौतिक और आधि देविक इन उर्मियों का त्याग करें शीतोष्ण सुख दुखेशता समुच मित्र चौ शत्रु मित्र इनमें मित्र मित्रता द्वेश माने राग द्वेशन इनका त्याग करे ये हो गया आदि भौतिक फिर आध्यात्मिक में चार चीज आएंगी भूख प्यास और सुख दुख मन के हो गए सुख दुख और शरीर के हो गए भूख प्यास और आदि दैविक में सर्दी गर्मी ये दो चीज ये ये द्वंद आएगा तो इन द्वंद्व का त्याग करके विराजमान तुल्य निंदास्तुति मौनी मंदास्तुति इनको भी मौन होकर के चुपचाप सुने संतुष्टो जेन के जितना मिल रहा है उतने में संतोष रखे अनिक घर में भी आसक्ति नहीं रखे घर तो चाहिएगा कोई अनिकेत का, को का मतलब ये थोड़ी है कि घर छोड़ के चले जाएंगे परंतु अनिकेत का तात्पर्य है जहां रह रहे हैं वहां पर भी आसक्ति नहीं विचार करते रहे कि भाई हम तो धर्मशाला में टिक हैं ये उसमें आ आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है फिर यात्रा उठानी है अपने बोरी बिस्तर सना बांध करके तैयार रखे कि भाई तैयार है हम तो चल जब आया खबर खबर तो चलने के लिए तैयार अनिकित अनिकित होकर रहे सिर सिरमती बुद्धि सिर रखे भक्त मान में प्रियन ऐसा जो भक्त है वो मेरा प्रिय है ये तो धर्मामृत में यथोत्तम तो परिपास जो इस धर्मामृत को मैंने जो कहा इसका सेवन करेंगे शुद्ध मत परमा भक्ता में प्रिया वे मेरे भक्ता अतीब में प्रिया भक्तगण अत्यंत मेरे प्यारे यहां पर एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को कहा कि मुझे वे अच्छे लगते हैं वे मेरे प्रिय हैं प्रिय और ज्ञानो अत्यर्थम ज्ञानी को के विषय में भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरे अति प्रिय हैं और भक्ता से अतीवे प्रिय वे, वे अत्यंत प्रिय हैं भक्त मेरे अतीव हो करके प्रिय तो सब का पालन करने वाला भगवान का प्रिय ज्ञान का पालन करने वाला भगवान का प्रिय तर्व परंतु भक्त भगवान का प्रिय तत्व यह एक निष्कर्ष की बात होती कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करें वो मेरा प्यारा होता है जो ज्ञानी है वो मेरे अत्यंत प्रिय हैं और जो भक्त हैं वे तो मुझसे मुझे अतीब प्रिय हैं और उनमें भी जो प्रेमी हैं वे तो उनके लिए तो वो मुझसे भी ज्यादा प्रिय हैं न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर मुझे आत्मयोनि ब्रह्मा शंकर भी उतने प्यारे नहीं है यथा भगवान उद्धव सामने बैठे थे उनके ओ संकेत करके कह रहे हैं जैसा तू मुझे प्यारा है इतना तो मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप भी प्यारा नहीं दुर्भाषा से श्री नारायण भगवान ने कहा अथवा श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसा तू मुझे प्यारा है ऐसे मुझे आत्मयोनि माने ब्रह्मा शंकर भी नहीं है लक्ष्मी देवी भी मुझे उतनी प्यारी नहीं है जैसे उद्धव तू प्यारा है तो जो प्रेमी भक्त हैं उनको भगवान अपने से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं तो ये एक कर्म हो गया यहां पर यही उसी कर्म के ओर संकेत है सदधर्म का पालन करने वाला भगवान को प्रिय ज्ञानी प्रियतर जो भक्तगण हैं, वे अतीब प्यारे और जो प्रेमी जन हैं, वो भगवान को अपने से भी ज्यादा प्यारे होकर के बिरायमान ये शास्त्र के द्वारा ही स्थापित है अब साधक का यह कर्तव्य है कि वो धीरे धीरे वैराग्य धारण करे भजन करने के लिए चले और अपने साथ में बहुत बड़ा बिस्तर बांध करके ले चले क्योंकि इतने बिस्तर क्यों बांध करके ले चल रहे हो बोले भाई जाड़े गर्मी सर्दी तीनों ऋतुओं के कपड़े तो चाहिए ही वो चीराने किम पथसनते आसक्ति को छोड़ा वो तो नहीं छूट ऐसा नहीं मन व्यवहार उसको लोग व्यवहार को परंतु आसक्ति को छोड़ा तो परंतु श्री द्वितीय स्कंध में यही निरूप कर रहे हैं कि धीरे धीरे शनि कंथा शनि पंथा शनि पर्वत लंदनम शनि भुक्ति ही शनि मुक्ति श्री शंकराचार्य भगवत पाद निरूपण कर रहे हैं उनके वचन है कि शनि कंथा एक एकाएक वैराग्य नहीं धीरे धीरे कंथा धारण करें। माने पहले आसक्ति छोड़े फिर स्वरूप ग्रह का त्याग करें। पहले ग्रह की आसक्ति का त्याग और फिर फिजिकली ग्रह का त्याग शनि कंथा शनि पंथा रास्ता भी है तो चलते जाओ चलते जाओ शनि पंथा धीरे धीरे चलने पर फिर रास्ता भी कट ही जाएगा शनि कंथा शनि पंथा शनि पर्वत लंघनम पर्वत के ऊपर चढ़ी हो इतनी ऊंची सीढ़ी पांच हजार श्रेणी है हम कैसे चढ़ेंगे हमारे बस के नहीं है भाई यहीं से झंडो होते नहीं चढ़ोगे तो फिर सब पान कर लोगे तो शनि पर्वत लंगनम पर्वत के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ जहां थक जाओ वहां बैठ जाना फिर चलो तो पर्वत भी पार करने में आ जाएगा शनि पर्वत लंगनम ये एक नियम शनि भुक्ति भोजन दोनों हाथे घपा गप, घप गप घा खा रहे हैं वो ऐसे नहीं धीरे धीरे चवा चवा करके कहीं भुगती भोग करो धीरे धीरे भोजन करो शनि भुक्ति और मुक्ति मुक्ति भी धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी इसलिए घबरा नहीं चाहिए धीरे धीरे-धीरे जैसे चल रहा है बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो ये कहने का मतलब है तो चीराणे किन्न पसंद थी बस यही समाप्त कर रहे हैं कि क्या रास्ते में चीर नहीं मिलेंगे क्या कहीं से कुछ भी पहन करके हटे वे फटे फेकूक टूटे हुए उनके द्वारा भी अपना काम चला ले कपड़े फेंके बोले रसोई का तो पूरा किचन सेट लेकर चले बोले भाई इसकी क्या जरूरत तो मुझे भोजन तो करना पड़ेगा भाई रसोई तो चाहिए तो उन्होंने कहा कि विशंत भिक्षा नैवांग वृक्षों ने फल मूल की भिक्षा देना बंद कर दिया है क्या वृक्ष तो सब जगह है और कहीं ना कहीं फल मूल भी मिल जाएंगे तो अंग्रेपा। अंग्रेपा माने वृक्ष क्या भिक्षा देना बंद कर चुके हैं परभत तो इन्होंने पानी का तो लिया पानी तो चाहिएगा चाहिएगा तो उन्होंने कहा परभत जो वृक्ष दूसरों का पालन करने वाले हैं उन्होंने क्या भिजा बंद कर दिया क्या सनतों पर शिष्य क्या नदियां सूख गई हैं क्या इन्होंने पात्र की भी चिंता नहीं की कहीं भी अंजलि पात्र उधर भंडार कर लेंगे कर पात्री हो जाएंगे रुद्राक्षम वते किम अजित नोपसन्ना को रहेंगे कहां बोल क्या गुफाएं बंद हो गई हैं क्या जितोवि नोपसंतान और श्री अजित विश्वम्भर ने शरणागतों की रक्षा करने का कार्य बंद कर लिया है कस्मात भजन धन दुर्मदान धान जो कभी जन है वो धन दुर्मद व्यक्तियों का क्यों भजन करते हैं इसे उनके भजन करने की जरूरत नहीं है ये हमने तुम्हारे सामने प्रेम तत्व का पर किया प्रयोजन पदार्थ का पर किया अब इसके बाद में श्री सनातन गोस्वामी जी ने अन्य अन्य बहुत सारे प्रसंगों को पूछा अलग अलग प्रसंगों को स्पेसिफिक विशिष्ट प्रसंगों को पूछा और श्रीमद महाप्रभु ने उन प्रसंगों का अलग अलग उत्तर दिया इस प्रकार यहां पर 20 21 22 23 इन चार अध्यायों में बीस में कहीं संबंध तत्व तेईस में श्री विषय तत्व कृष्ण चौबीस में श्री इक्कीस बाईस में जो साधन पदार्थ और तेईस में प्रेम प्रयोजन पदार्थ इनको यहां क्रम क्रम करके निरूपण किया अब आगे विभिन्न गुत्थिया जो है उन गुत्थियों के विषय में श्री सनातन गोस्वामी और उनकी श्री महाप्रभु इनकी चर्चा आगे दूर पर करेंगे गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय जे जय श्राधे